प्रश्नोत्तर मणिमाला स्वरूप प्रश्न स्वरूप का बोध तत्काल कैसे हो उत्तर वास्तव में स्वरूप का बोध सबको तत्काल ही हो रहा है जैसे सबको यह अनुभव होता है कि मैं हूँ इसमें यदि मैं को छोड़कर हूँ में रहे तो स्वरूप का बोध हो जाएगा क्योंकि मैं के हटते ही हूँ है हो जाएगा खास बाधा मैं ही है प्रश्न कुछ भी करें मैं आ ही जाता है उत्तर वास्तव में मैं है ही नहीं मैं आ जाता है इस धारणा से ही मैं आता है प्रश्न दूध में घी की तरह शरीर से मिले हुए आत्मा का अलग अनुभव कैसे हो उत्तर दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है सर्वथा नहीं घटता वास्तव में दूध घी की तरह शरीर से आत्मा मिला हुआ नहीं है अनादिवान्गुणवात् परमात्मा अव्यय शरीरस्थोपतेज न करोति न लिप्यते कुंती नंदन यदि पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है यह शरीर में रहता हुआ भी न रहता है और न लिप्त होता है मिल सकता ही नहीं केवल हमने मिला हुआ माल दिया है करता हम इति मन्य शरीर और आत्मा का तादात्म हुआ नहीं है प्रत्युत माना हुआ है कुछ न कुछ क्रिया करने से ही शरीर के साथ संबंध दिखता है कुछ भी न करें तो शरीर का क्या संबंध जैसे सूर्य और अंधकार का मिलन नहीं हो सकता ऐसे ही आत्मा और शरीर का मिलन नहीं हो सकता चेतन जड़ से सत असत से अविनाशी नाशवान से कैसे मिल सकता है परंतु अनादिकाल के संस्कार के कारण झूठी मान्यता भी सत्य की तरह दिखती है यह मान्यता उद्योग से अभ्यास से नहीं मिटती प्रत्युत विवेक विचार से मिटती है प्रश्न सत्ता सर्वव्यापक है फिर अपने में एक देशियता का अनुभव क्यों होता है उत्तर एक देशीयता का अनुभव वास्तव में अहंकार का अनुभव है परमात्मा की अनंत सत्ता ही अहंकार के कारण एक देशीय दिखती है तात्पर्य है कि सर्वव्यापक सत्ता को मन बुद्धि से पकड़ने पर अथवा मन बुद्धि और अहम के संस्कार होने से ही एक देशीयता दिखती है बुद्धि का भी जो प्रकाशक है वह अहम के अधीन नहीं है वही हमारा स्वरूप है हमारा होनापन और परमात्मा का होनापन एक ही है वही उत्पत्ति का आधार और प्रतीति का प्रकाशक है प्रतीति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है व्यवहार के समय तो मन बुद्धि और अहम की प्रतीति होती है पर व्यवहार रहित अवस्था में ना मन है ना बुद्धि है ना अहम है चाहे व्यवहार की व्यवस्था हो चाहे व्यवहार रहित अवस्था हो है में क्या फर्क पड़ता है प्रश्न मन मन बुद्धि बुद्धि और और अहम अहम के संस्कार कैसे दूर हों उत्तर को को छोड़ो मत उनको मत उनको देखो एक है को देखो एक एक है मिट जाए यह भी मत देखो कुछ भी मत देखो चुप हो जाओ फिर सब स्वतः ठीक हो जाएगा समुद्र में बर्फ के ढेले तैरते हों तो उनको न गलाना है न रखना है इसी को सहजावस्था कहते हैं प्रश्न अपनी सत्ता में जो एक देशीय पना दिखता है वह कैसे छूटे उत्तर एक देशीय पना छोड़ने के लिए है को पकड़ना चाहिए वस्तुएँ अलग अलग और एक देशीय होती हैं पर उन सब में है एक ही होता है कल्पित वस्तुएँ मिट जाती हैं और है रह जाता है उस है के ऊपर सब वस्तुएं दिखती है जैसे है मनुष्य है वस्तु आदि परंतु वस्तुओं के ऊपर है मानने से है समझ में नहीं आता जैसे मनुष्य है वस्तु है आदि सत्ता एक ही है वही एक सत्ता एक देशी होने से हमारा स्वरूप है और सर्वदेशी होने से परमात्मा है शरीर के संबंध से अपनी सत्ता दिखती है और संसार के संबंध से परमात्मा की सत्ता दिखती है शरीर संसार का संबंध न रहे तो एक ही चिन्ह सत्ता रह जाती है और शरीर संसार की सत्ता लुप्त हो जाती है कारण कि शरीर संसार असत है स्वयं परमात्मा का ही अंश है अतः जैसे पानी का लोटा समुद्र में मिला दे ऐसे ही स्वयं को परमात्मा के अर्पित करके चुप हो जाए तो वह एक देशीयता अपने आप मिट जाएगी प्रश्न हमारा स्वरूप सहज सुख राशि है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख मानस उत्तर यह सहज सुख लुप्त कैसे हुआ उत्तर इसका मुख्य कारण है अपने को शरीर मानना अपने को शरीर मानना अपने विवेक का अनादर है विवेक का अनादर करने के लिए ही भगवान ने गीता के आरंभ में शरीर शरीरी का विवेचन किया है प्रश्न मैं हूँ इस अपने होनेपन स्वरूप का अनुभव तो सबको होता है फिर तत्वज्ञानी तो को अपने होनेपन का अनुभव कैसे होता है उत्तर सबको अपने होनेपन का जो अनुभव होता है उसमें जड़ बुद्धि या अहम साथ में मिला हुआ रहता है अथा वह वास्तव में असत का अनुभव परंतु तत्वज्ञानी को शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है जिसके साथ जड़ मिला हुआ नहीं है। प्रश्न: संसार पर विश्वास करना तो महान घातक है पर कोई अपने आप पर विश्वास करे तो उत्तर वह अपने आप को क्या मानता है यह देखना होगा अगर वह अपने को शरीर मानता है तो उसका वही फल होगा जो संसार पर विश्वास करने का होता है अगर वह अपने को चिन्मय समता मानता है तो उसका वही फल होगा जो ज्ञान मार्ग में परमात्म तत्व पर विश्वास करने का होता है कारण कि शरीर तथा संसार एक है और स्वरूप तथा परमात्मा एक है प्रश्न एक व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता रहती ही है फिर दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से बंधन कैसे उत्तर विशेषता व्यक्तियों में है अपने में अर्थात स्वरूप में नहीं व्यक्ति भेद तो रहेगा ही पर स्वरूप भेद होता नहीं व्यक्तित्व तो रहने से अर्थात जड़ नाचवान शरीर के साथ संबंध होने से ही अपने में विशेषता दिखती है अपने में विशेषता देखने से व्यक्तित्व तो पुष्ट होता है अतः जब तक अपने में दूसरे की अपेक्षा विशेषता दिखती है तब तक बंधन है प्रश्न स्वरूप में भी विशेषता तो है ही फिर स्वरूप में विशेषता नहीं ऐसा कहने का तात्पर्य उत्तर स्वरूप की विशेषता निरपेक्ष है सापेक्ष नहीं यह विशेषता स्वतंत्र है स्वरूप की विशेषता व्यक्ति में नहीं आ सकती और व्यक्ति की विशेषता स्वरूप में नहीं आ सकती विशेषता देखते ही प्रकृति की सत्ता आती है क्योंकि प्रकृति के बिना विशेषता आ नहीं सकती अथवा वास्तव में स्वरूप में विशेषता नहीं है प्रत्युत स्वरूप ही विशेष है सूर्य में प्रकाश नहीं है प्रत्युत सूर्य प्रकाश स्वरूप ही है